भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त और सचित आनंद आदि लक्षण विशिष्ट परमात्मा संपूर्ण जगत को उत्पन्न और रक्षित कर आनंदित करता है वैसे ही सत्यवक्ता विद्वान पुरुषों को चाहिए कि संपूर्ण इस संसार को आनंद युक्त करें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 अब नौ ऋचा वाले 26वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि आदि से विद्वान क्या सिद्ध करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य अग्नि के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों के निश्चय और उपकार से कार्यों को सिद्ध करो फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पूर्ण विद्वान अतिथि जन श्रोता जनों को ज्ञान युक्त करता है उसी प्रकार अग्नि शिल्पी जनों के लिए अत्यंत धनों को उत्पन्न करता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य लोग अग्नि को वाहन के चालन आदि कार्यों में संप्रयुक्त करते हैं तो वह अग्नि किस किस धन आदि वस्तु की वृद्धि न करे अर्थात सब वस्तुओं की वृद्धि कर सकता है भावार्थक इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे जल में मिले हुए पृथ्वी अग्नि वायु वर्तमान हैं वैसे ही जो लोग सेना में मित्र होकर वर्तमान हैं उनका निश्चय विजय होता है फिर वायु i से क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान लोगों के i से बुद्धिमान होकर i i i i i i i i और सिंह के समान पराक्रम को धारण करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य अग्नि वायु आदि पदार्थों से कार्यों के समूह को साधते हैं वे विद्वान कहते हैं फिर मनुष्यों को विद्युत के तुल्य वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि बिजली के सदृश्य कार्य सिद्धिका धारण रोग का नाश कारक भोजन करना और शत्रुओं का निवारण करें तो बिजली का फल प्राप्त होवे अब शुद्ध मनुष्य कौन है इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ वे ही शुद्ध मनुष्य हैं जो कि उत्तम बुद्धि का प्राप्त होकर अन्य मनुष्यों को विद्या और विनयों से संतुष्ट करके लक्ष्मी आदि की उन्नति सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो पूर्ण विद्वान अति सूक्ष्म बुद्धि युक्त पृथ्वी के सदृश क्षमाशील सूर्य के सदृश अंतःकरण से शुद्ध विद्वान मनुष्यों में पिता के सदृश वर्ताव रखें उसी की सब लोग अपने आत्मा के तुल्य सेवा करें इस सुक्त में विद्वान अग्नि और वायु के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 26वां सुक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 27वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे दिन में पदार्थ सूखते और रात में गीले होते हैं उसी प्रकार जो अपने पदार्थ हैं वे औरों के और जो औरों के हैं वे अपने हैं इस प्रकार सुख की इच्छा से विद्वानों का संग करना चाहिए फिर अग्नि से क्या सिद्ध होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे किसी पदार्थ के जोड़ने आदि व्यवहार की सिद्ध के लिए अग्नि मुख्योपकारी है वैसे ही धर्म अर्थ काम और विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वान जन मुख्य हैं ऐसा जानना चाहिए विद्वानों का संग सबको करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मोक्ष आदि की जिज्ञासा कारक पुरुषों को चाहिए कि विद्वान पुरुषों की ऐसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम लोग उत्तम नियमों को प्राप्त होकर द्वेष आदि दुष्ट विषयों के पार जाएं ऐसी हम लोगों के ऊपर कृपा करिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे इस संसार में अग्नि रूप पदार्थ ही संपूर्ण पदार्थों से श्रेष्ठ है इसलिए इस अग्नि विषयाड़ी विद्या की प्रार्थना करनी योग्य है वैसे ही विद्वान लोग संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ और उनकी विद्या प्राप्त के लिए प्रार्थना करनी चाहिए विद्धान लोग अग्न के तुल्य कारिय साधक होते हैं। इस विशे को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपामा लंकार है। जैसे साधन और उप साधनों से उपकार में लाया गया अग्न processo कारियों को सिद्ध करता है। वैसे ही सेवा से संतुष्टता को प्राप्त किए विद्वान लोग विद्या आदि की सिद्धि को संपादन करते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे बुद्धि और कर्म में चतुर पुरुष उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते हैं वैसे ही धर्म आदि को जानने की इच्छा युक्त पुरुष विद्वान जन को प्रसन्न करके उत्तम गुणों को ग्रहण करें फिर विद्यार्थी क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे विद्यार्थी जनों जो अध्यापक पुरुष आप लोगों के लिए कपट त्याग के विद्या आदि उत्तम गुणों को देकर उत्तम शिक्षा देवे उसकी आप लोग भी अपने आत्मा के तुल्य सेवा करो फिर विद्वानों से भिन्न जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे अग्निहोत्र आदि क्रिया स्वरूप यज्ञों में मुख्य भाव से अग्नि का आशय किया जाता है वैसे ही विद्या विनय और उत्तम शिक्षा के व्यवहारों में विद्वान का आश्रय करना चाहिए फिर विद्वान लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जैसे पति अपनी स्त्री में गर्भ को धारण करके श्रेष्ठ संतानों को उत्पन्न करता है वैसे ही विद्वान लोग मनुष्यों की बुद्धि में विद्या संबंधी गर्भ की स्थिति करके उत्तम व्यवहारों को उत्पन्न करें भावार्थ जैसे विद्यार्थी जन अध्यापक लोगों की इच्छा के अनुसार कर्मों को कर प्रसन्न रखते हैं वैसे ही अध्यापक लोग विद्यार्थी की इच्छा के अनुकूल उत्तम गुणों को देकर प्रसन्न करें भावार्थ जिस समय विद्वान पुरुषों का संघ होवे उस समय उत्तम विज्ञान ही की प्रश्न उत्तरों से याचना करनी चाहिए इससे अधिक लाभ और न समझना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे यज्ञ में अग्नि प्रकाशमान होकर शोभित होता है वैसे ही विद्या के प्रकाश करता व्यवहार में विद्वान जन प्रकाशित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर प्रकाश उत्पन्न करता है वैसे ही यथार्थ वक्ता विद्वान लोग अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे बल और वेग से युक्त घोड़े वाहन को शीघ्र ले चलते हैं वैसे ही अग्नि को भी समझना चाहिए और जैसे इस अग्नि के गुणों को विद्वान लोग जानते हैं वैसे आप लोग भी जानिए फिर पढ़ने पढ़ाने के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे पढ़ाने और पढ़ने वाले पुरुषों आप लोगों को चाहिए की विरोध को त्याग और प्रीति को उत्पन्न करके परस्पर की वृद्धि करो जिससे विद्या आदि उत्तम गुणों के प्रकाश से संपूर्ण मनुष्य बल युक्त और न्यायकारी होवे इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 27वां सुक्त और 30वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 28वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि और विद्वानों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे प्रातः काल अग्निहोत्र आदि कर्मों में वेदी में स्थापित किया गया अग्नि घृत आदि का सेवन तथा उसको अंतरिक्ष में फैलाके जनों को सुख देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य धर्म में वर्तमान विद्यार्थी जन विद्या और विनय का ग्रहण कर संसार में उनका प्रचार करके सकल जनों को सुख देंवें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जैसे भोजन में प्रीति करता पुरुष अपने लिए उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न आदि पदार्थों को सिद्ध और उनका भोजन करके आनंद युक्त होता है वैसे ही उत्तम प्रकार संस्कार युक्त हवन की सामग्री को प्राप्त होकर अग्नि संपूर्ण जनों को आनंद देता है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अग्नि वायु से उत्पन्न होकर स्वरूपवान द्रव्य को भस्म करके विभाग करता है वैसे ही विद्या से पवित्र आत्मा पुरुष अविद्या के व्यवहार को भस्म अर्थात दूर करके सत्य और असत्य का विभाग करता है